उपनिषद अध्याय दो कर्म त्यागान सन्यासो न तु प्रैसोच्चारण नीवात्मोर संयास परिकृति कर्मों को छोड़ देना ही संन्यास नहीं है इसी प्रकार मैं संयासी हूँ ऐसा कह देने से भी कोई संन्यासी नहीं हो सकता समाधि अवस्था में जीव परमात्मा की इच्छा का भान होना ही सन्यास कहा जाता है वमनाहार भाति सर्वेषणा दिशो तस्कार संयासे त्यक्ता देहाभिमान जिस मनुष्य को समस्त ऐषणाएँ इच्छाएँ वमन के हुए उगले हुए आहार के समान लगती है और जिसने शरीर की ममता त्याग दी है उसको सन्यास का अधिकार है यदा मनस वैराग्य जात सर्वेश वस्तुषु तदव सं विद्वान जब सभी वस्तुओं से मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी विद्वान मनुष्य को सन्यास धर्म ग्रहण करना चाहिए अन्यथा उसका अवश्य ही पतन हो जाता है द्रव्याम अन्न वस्त्राथम यतिम एवं संभद्रष्ट स मुक्ति नाहती जो मनुष्य द्रव्य धन के अन्न के वस्त्रों के अथवा ख्याति के लोभ में संन्यास धर्म ग्रहण कर लेता है वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता उत्तम तत्वचित मध्यम शास्त्रचिंतनम चिंता अधर्थ भ्रांतमा तत्त्व का चिंतन ही उत्तम श्रेष्ठ है शास्त्र का चिंतन मध्यम है मंत्रों का चिंतन साधना अधम है और तीर्थों में भ्रमण करना अधम से भी अधम है अनुभूति वृथा ब्रह्मणि मोदते प्रतिबिंबत शाखा अग्र फलास्वादन मोदवत जिस प्रकार कोई भी मनुष्य शाखा के अग्र भाग में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देने वाले फल का रस स्वादन कर आनंद प्राप्त करना चाहे उसी प्रकार वास्तविक अनुभव के बिना अज्ञानी मनुष्य ब्रह्म का आनंद पाने की व्यर्थ कल्पना करता है न तदे चेद्यतिर्मुक्त यो मधुकमातरम वैराग्यजनक श्रद्धा कलत्रम ज्ञाननंदनम जो सन्यासी मुक्त हो चुका है वह वैराग्य रूपी पिता को श्रद्धारूपी पत्नी को और ज्ञान रूपी पुत्र को न छोड़ते हुए अंतकरण में स्थित अद्वैत भावना का आनंदमय रूप में चिंतन करें धन वृद्धावयो वयो वृद्धा विद्या वृद्धा तथा चे ज्ञान वृद्ध्य किंकर शिष्य जो मनुष्य धन में बड़ा है जो आयु में बड़ा है अथवा जो विद्या में बड़ा है वे सब अनुभव में बड़े के समक्ष नौकर अथवा शिष्य की भांति ही है योहित चेतसो मनम आपूर्णमलब्धमत परम विदग्धोदर पूर्णा भ्रम दि काय सूर्योपी जो माया के प्रभाव से मूढ़ चित्त वाले होकर के नय रूपी आत्मा को सम्यक रूप से नहीं जानते वे यदि बुद्धिमान भी हो तो कौवें के भांति अभागे पेट को भरने के लिए जहां तहाँ मारे मारे फिरते हैं पाषाण लोहमंड पूजा पुनर्जन भोग कर मोक्षो तस्माजती हृदया कुह्यार्चनम परिरे दन पुनर्भवाय प्रस्तरखंड स्वर्ण अथवा मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्तियों की पूजा मोक्ष की इच्छा वाले को पुनः जन्म एवं भोग प्राप्त कराने वाली होती है इस कारण पुनः जन्म न ग्रहण करना पड़े इस उद्देश्य से सन्यासी को इस प्रकार बाह्य जगत की पूजा का परित्याग करके हृदय में ही आत्मा की पूजा करनी चाहिए अंत शून्यो बही शून्य शून्य कुंभ वाम भरे समुद्र में रखा हुआ घड़ा अंदर और बाहर जल से पूर्ण है तथा बाहर शून्य में स्थित घड़ा अंदर और बाहर खाली ही है माँ भवग्राह्य भावात्मा ग्राहकात्मा चमा भव भावनामखिल त्य चेष्टम तन्मयो भव आप ग्रहण करने वाले न बने इसी तरह से ग्रहण करने योग्य विषय रूप भी न बने इस प्रकार की सभी कल्पनाओं का त्याग करके शेष जो कुछ भी रहे उसी मितन में तन्मय रहे दृष्टि दर्शन दृश्याण त्यक्त दर्शन प्रथमा भास आत्मा केवल भजन दृष्टा दृश्य तथा दर्शन को वासना के साथ की त्याग करके जिसमें से दर्शन का सर्वप्रथम आभास होता है उस आत्मा का ही तुम भजन करो संशांत सर्वसकलान या शिलावधवस्थिति ही जागरण निद्रा निर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति पराम सभी संकल्प जिसमें शांत हो गए हैं जागृति तथा तो निद्रा जिससे परे हो गई हैं ऐसी जो प्रस्तर खंड की भांति दृढ़ एवं निश्चेष अवस्था है वही चरम स्वरूप की अवस्था है